तैत्रीयोपनिषद पंचमुवाकूर्भुवस्वरि वेताश्रोव्यात मुहस्तस्मीताथी महातम से प्रदयते महती तब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या धूरित्वा अंगता धूति व अयम लोक धुवीतक्षसौलोक नदीन वासोका मही भू भूभुवः स्वः इस प्रकार ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतिया है उन तीनों की अपेक्षा से जो चौथी व्याहृति मह इस नाम से प्रसिद्ध है इसको महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था वह चौथी व्याहृति ही ब्रह्म है वह ऊपर कही हुई व्याहृतियों का आत्मा है अन्य सब देवता उसके अंग हैं। भू यह व्याहृति यह पृथ्वी लोक है भूव यह अंतरिक्ष लोक है स्वह यह वह प्रसिद्ध स्वर्ग स्वर्गलोक है मह यह आदित्य सूर्य है क्योंकि आदित्य से ही समस्त समस्तलोक महिमावित होते हैं भूरित्वा व अग्नि भुवती वायु सुवऋत्या्य महति चंद्रमसाव भूरिति ज्योतिगंश महीय भूरि वारिथ भुवती साड़ी ब्रह्मा यजुगंसी सर्वे ब्रह्म ब्रह्मणा भूह यह भू यति अग्नि है है यह वायु है। स्वह यह आदित्य है मह यह चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमा वाली होती हैं भू यह व्याहृति ही ऋग्वेद है भूव यह सामवेद है स्व यह यजुर्वेद है मह यह ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमावान होते हैं भूरिति वै प्राण भुव्त्य पद सुवरी व्याद नह अवसर्वे प्राण मही वाएतास्तुतुरा चतस्रस्त व्यातो वेद स वेद ब्रह्म र्वे स्मय देवावलिमाती भू यह व्याहृति ही प्राण है भूए यह अपान है स्व यह भ्यान है मह यह अन्न है क्योंकि अन्न से ही समस्त प्राण महिमा युक्त होते हैं वे ही ये चारों व्याहृतियाँ चार प्रकार की है अतएव एक एक के चार चार भेद होने से कुल सोलह जाहृतियाँ हैं उनको जो तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है इस ब्रह्मवेत्ता के लिए समस्त देवता भेट समर्पण करते हैं पंचम अणुवाक समाप्त षष्ठ अणुवाक साया ए सोतर हृदय आकाशह। तस्म पुरुषो बलोमय अमृतो हिण्यमय वह पहले बताया हुआ जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें यह विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय पुरुष परमेश्वर रहता है अंतरेण इवावलंबते विवर्तते शेषकाले भूरिग्रो प्रतिष्ठती भुवती वाज सुवरि नहति ब्रह्मणी दोनों तालुओं के बीच में जो यह स्तन के सदिश लटक लटक रहा है उसके भी भीतर जहाँ वह केशों का मूल स्थान ब्रह्मरद्ध स्थित है वहाँ सिर के दोनों कपालों को भेदन करके निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है वह इंद्रयोनी इंद्रयोनी परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है अंतकाल में साधक भू इस व्याहृति के अर्थरूप अग्नि में प्रविष्ट हो, प्रतिष्ठित होता है भुव इस व्याहृति के अर्थरूप वायु देवता में स्थित होता है फिर स्वह इस व्याहृति के अर्थ रूप सूर्य में स्थित होता है इसके बाद मह इस व्याहृति के अर्थस्वरूप ब्रह्म में स्थित होता है आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनसस्पतिम वापति चक्षुष स्रोत्र प्रतिर्विज्ञानपति तत्वती वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है मन के स्वामी को पा लेता है वाणी का स्वामी हो जाता है नेत्रों का स्वामी कानों का स्वामी और विज्ञान का स्वामी हो जाता है उस पहले बताए हुए साधन से यह फल होता है आकाशरी ब्रह्म सत्यात्मा प्राणाराम मन आनंदम शांति समृद्धम समृद्धमृत प्राचीन योग्योपाशस्व वह ब्रह्म आकाश के शरीर की सदी सदी शरीरवाला सत्तारूप इंद्रिया समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला मन को आनंद देने वाला शांति से संपन्न तथा अविनाशी है जो मानकर हे प्राचीन योग्य तू उसकी उपासना कर ष्ठ अणुवा समाप्त सप्तम अणुवाक पृथिव्यंतरिक्षम दौर्दिशो वातरिश अग्निर्वायुरादित्य्रमाक्ष ताप औषधय वनस्पत आकाश आत्माभूत अथाध्यात्म प्रणो व्यान उदान साम चक्षुश्रोत्र मनोवाकमागम श्रावास्थी मज्जा एक तिविधा ऋषिवोचत पांगतम वर्व पांगते न पांगीलोक अंतरिक्षलोक स्वर्गलोक दिशाएं अबांतरदिशाएँ दिशाओं के बीच के कोण यह पांच लोकों की पंक्ति है अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा तथा समस्त नक्षत्र यह पांच ज्योति समुदाय की पंक्ति है जल औषधियाँ वनस्पतियां, आकाश तथा इनका संघात स्वरूप अन्न में स्थूल शरीर ये पांचों मिलकर स्थूल पदार्थों की पंक्ति है यह आदि भौतिक दृष्टि से वर्णन हुआ अब आध्यात्मिक दृष्टि से बतलाते हैं प्राण व्यान अपान उदान और समान यह पांचों प्राणों की पंक्ति है नेत्र कान मन वाणी और त्वचा यह पांचों कर्णों की पंक्ति है चर्म मांस नाड़ी हड्डी और मज्जा यह पांच शरीरगत धातुओं की पंक्ति है यह इस प्रकार सम्यक कल्पना करके ऋषि ने कहा यह सब निश्चय ही पाक्त है पंक, पंक्तियों के समूह को ही पाक्त कहते हैं साधक इस आध्यात्मिक पांक्त से ही बाह्य को और बाह्य से अध्यात्म पांक्त को पूर्ण करता है सप्तम अनुवाक समाप्त अष्टम अनुवाक ओम तम ब्रह्म ओम तेदक सर्व दुकृति स्म व अप्योश्रवीत श्रावय सागंसोमी ष्ठा सवंसंती ओमध्वर्ो प्रतिगर प्रतिण्णा ओम ब्रह्म प्रसौती ओम्निहोत्रम अति ब्राह्मण प्रभक्षा ब्रम्भो पाप, नाम, पाप, नाम पाप, पो पाप ओम पो ब्रह्म है ओम ही यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत है ओम इस प्रकार का यह अक्षर ही निसन्देह अनुकृति अनुमोदन है यह बात प्रसिद्ध है इसके सिवा हे आचार्य मुझे सुनाइए जो कहने पर ओम यो कहकर शिष्य को उपदेश सुनाते हैं ओम बहुत अच्छा इस प्रकार स्वीकृति देकर साम गायक विद्वान साम मंत्रों को गाते हैं ओम सोम यो कहकर ही शस्त्रों को अर्थात मंत्रों को पढ़ते हैं ओम यो कहकर अध्वर्यु नामक ऋत्विक प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है ओम जो कहकर ब्रह्मा चौथा ऋतु पे देता है ओम यह कहकर अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण पहले ओम का उच्चारण करके कहता है मैं वेद को प्राप्त करूं, फिर वह वेद को एक निश्चय ही वेद को निश्चय ही प्राप्त करता है अष्टम अष्ट अणुवास